आध्यात्मरामण युद्धकांड पंचदसर्ग ब्रमादस्ते नदुस्व चिदात्मत बहिर्थ भावा तथो बुधस्ता रूप भक्त भजन मुक्ति मुपे दुख अहम भव कृणंकृता वसा का श्याम श मुमूर्षमाणस जिसा मितंत्र तब रा जिनकी वाद्य पदार्थों में सदबुद्धि है वे ब्रह्माद भी आपके चिंतन रूप को नदी जानते हैं चित्तरूप को नहीं जानते हैं फिर औरों का तो कहना ही क्या है अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं प्रभो आपके नामोचारण से कितार्थ होकर मैं अहरनिश पार्वती जी के सहित काशी में रहता हूँ और यहाँ मरणासन पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ इमम इम समृत्य अमरन भक्त अब आपसे यही प्रार्थना है कि जो लोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति से नित्य प्रति सुने कहें अथवा लिखें वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करके आपके निज पद को प्राप्त हो रक्षोखिल पुनः सर्वत प्रसाद प्राप्त हतो राक्षशत्रु इंद्र बोले हे देव ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस समस्त देवोचित सुख को हर लिया था अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया देवाहुचह हितायज्ञ भागा धरा देवधत्ता मुते नैष्णो देवगण बोले हे मुरारे हे मुष्णु इस दुष्ट आज दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था अब आपने उसे मार डाला अतः आपकी कृपा से अब हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगेंगे पितर ओच हो हतोद्य तया दुष्ट दैत्यो महात्म गया दौ नरे दत्त पिंडादि कांड बला दत्ति हवा गृहत् समान इधान पुनर्लब्ब सत् भवाबह पितृगण बोले हे महात्मन यह दुष्ट दैत्य गया आरे पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंडोदक आदि को बलात्कार से छीन खा लेता था आज आपने इसे मार डाला अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति से प्राप्त कर लेंगे यक्षाऊच हो सदावृष्टिकर्मण्य नेनाक्ता महाबोध सा दुरात्माहतो युक्ता दुरात्मा हतो रावण राघबेरा यक्ष बोले हे रघुनाथ जी यह रावण हमें बलात्कार से बेगार में लगा देता था और हम आपकी पालकी आदि में जुट और हम इसकी पालकी आदि में जुत बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया गंधर्वाउ हो वंगीत निपुणा गायन कथा मृतम आनंद मृतसंदोहयुक्ता पूर्णा सीता पुरा पश्चादत्म रावणेनाद्रुता तमें गा तदाराधन तत्ता परत्रता हों तो दुष्ट राक्षस होरघा सिद्धा किन्नरा मृतस्तथ एसवो मुनियो गा वो गुष्य का चल सजापत चापसरसा गण सर्वे रामं सामसाध्य दृष्टि नेत्रहोत्सव पृथक पृथक् सर्वे राघवेरावंदता जो स्वं संपं सर्वे ब्रह्म प्रशंसनों मुदाव गायंतु सिंहासन राजेश गंधर्व बोले हे प्रभु हम संगीत कुशल लोग आपके अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंदा आनंदामृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते थे किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए इस दुट्ट राक्षस को मारकर अब अपने आपने हमें भी बचा लिया इसी प्रकार सिद्ध किन्नर मरुद बसु मुनि गौ गुहय्यक पक्षी प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वी लोक में आए और उन नयनानंदवर्धन प्रभु के दर्शन कर उनके पृथक पृथक स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोकों को चले गए तदनंतर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंद पूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आर्द्र राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीताजी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते वहां से विदा हुए हृदय देव खेवाद हृदयृष्टि निखर ऋद समत रासन्न स्मृतरुचिर मुख सूर्यकोटि प्रकाश सीता सौमृत्युवाता मज मुनि हरिभी उस समय आकाश में में बाजे बद रहे थे देवताओं का ब्रिंद स्वर्ग प्रसन्न से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा तो महर्षि मंडल चारों ओर से स्थित होकर स्तुति कर रहा था करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम सीता लक्ष्मण हनुमान मुनिजन तथा तो वानर वानरगणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए इसीमद आध्यात्म राणे उ वा संवादे युद्ध पंचदश सर्ग